एवं कति मतानि असंख्यानि असंख्या बहुत प्रकार वर्णना करते ईश्वर क्या है कितने मत है उत्तर देते असंख्या कोई संख्या नहीं बहुत मते है कुछ मते बता दिया असंख्या अंतरियाण आरभ अंतरियां सन्त्यारकवंशादे कुलदर्शना अंतियाम आरंभ करके इति जिनका इस समुदाय को ईश्वर असमुदाय अलग अलग मत को ईश्वर कहने वाले ईशवादि से सूत्र नहीं हो गया स्थावरांते तो इस ईश्वर कहने वाले संति ठावरों को भी कहने वाले ईश्वर हे से लेकर के वृक्ष आदि को भी ईश्वर कहने वाले हे थाबरांत सब आदमी में संति इसमें हेतु है अशोत्थार्क वंशाधे कुलदेवता दर्शनाथ कुल देवता जैसे साधकों का अपने एक ईष्ट देवता ईष्ट देव लेकर के उनको आ, इनकी आराधना करनी पड़ती अंत के सब के घर में भी कुल देवता है किसके कौन कुल देवता है कुल देवता की पूजा करते घर में तो ऐसा है कुछ लोग अश्वत्थ है उनका कुल देवता है जिनका अर्क है अर्क होता है ये आख है कहते हैं अर्क कहते वंश वंश है उसके भी कुल देवता मानने वाले भी लोग हैं, किसी पेढ़ी की पूजा करते है ऐसा अस्वत्थ तुलसी तो पूजा है अस्वत्थ पूजा बट्टा वृक्ष की पूजा तो करते हैं, कोई के अर्क वृक्ष की पूजा करते।, करते हैं, कोई वनसा वृक्ष भी पूजा करते हैं कोई कबली वृक्ष की पूजा करते है या करे कभी कभी केला वृक्ष की पूजा करती है कबली वृक्ष की पूजा करते हैं, ऐसे विभिन्न वृक्ष पूजा करने वाले भी है कुलदेवता दर्शन कुल देवता है दिखते है इसलिए बहुत असंख्य है अंतर्यामी से लेकर के सावर वृक्ष तक ईश्वर कहने वाले बहुत है अंतर्यामी निति थाबरे सब न का दुष्ट जर इति आशंका है ठाबर को ईश्वर कहने वाले कथा ये तो कहीं नहीं दिखा तो कहते हैं बहुत अस्वस्थ अर्क वंशादी देवता ऐसे दिखते हैं दिखती है कितने मत हो गया विषय में असान असान के बहुत है बहुत मत है न मतभेद कस्य उपादेयत्व कस्य आह ऐसे मतभेद हे तो कस्य उपादेयत्व उपादेय ग्राह्य कस्य ग्राह्यत्व किसका ग्रहण करना है कस्य हेयत्व किसका त्याग करना है आह ऐसा आकांक्षा पर कहते है ये शब्द बना सब तो बोलो धातु है, ठीक है ये, ये।, ये तो कर सागर को ऐसे बिना पैसे बोलना मैं ये शुरू कर रहा हूँ सागर तक गुना नहीं लगे उस समय विद्यार्थी बोलने का क्या मतलब सागरता आधातु को तो लगे क्या नहीं लगे बोलो तो लगाया न नहीं क्यों नहीं, नहीं। तो, तो गुण होता है क्यों ना, तो क्यों तो क्या है साधा चार तो कहाँ लगता है इसलिए होने के बाद क्या हो जाएगा उसके बाद गुना होगा हाई होने के बाद ही होगा उसके बाद गुना होगा किस सूत्र से गुण होगा कश्यवाकांक्षा एम आह तत्वय काम का न्यायागम विचारिण प्रतिपत्ति सैत साफुटमुच्य तत्वकामें पुरुषे तत्व कामत तत्वनश्चय काम काम्यते इति काम इच्छा का विषय तत्वन करना जो चाहता है न्यागम विचारिणव प्रतिपति सियागम विचार करने कर एक ही प्रतिपत्ति है की इच्छा से ये काम्यते इति तो काम नहीं करना क्योंकि यहाँ न्यायागम विचारी नाम है तत्व निश्चय से काम तत्वनिश्चय काम काम काम काम तो घने हो जाए भाव में तत्वनिश्चय की इच्छा से न्यायागम विचारी नाम एक एवं प्रतिपति से आज न्याय तर्कर आगम शास्त्र को विचार करने वाले एकाही प्रतिपति प्रतिपत्ति ज्ञान एक ही ये एक ही निश्चय है और प्रतिपत्ति क्या है साफुटम उचित सामत्र प्रतिपत्ति निश्चय ज्ञान अभी आगे स्पष्ट कहते हैं ईश्वर क्या है उसके विषय में एक ही निश्चय करना है तत्व निश्चय काम ने कहा था तत्व निश्चय इच्छा काम का इच्छा काम इच्छा तत्व निश्चय की इच्छा से न्यायागम विचारशीला विचार करने वाली जो पुरुष विचार स्वभाव वाले पुरुषों की प्रतिपत्तिर एक सैकृशीत साफुटम कहते हैं प्रतिपत्ति एक प्रति ही प्रतिपत्ति हो होनी चाहिए अभी उसको स्पष्ट कहते हैं तामेव एवं प्रतिपत्ति दर्शे तुम जो प्रतिपत्ति ज्ञान निश्चय है उसको दिखाने के लिए तद अनुकूलाम पठति उसी प्रतिपत्ति के अनुकूल कारणीभूत श्रुति देखा पढ़ते हैं श्रुति में जैसे कहा गया ऐसे मानना चाहिए प्रकटिं तु, तु तु तु मैयां प्रकृति विद्या मईनम महेश्वर अशव भूतस्तूते व्यात जगत ज्ञातं माया माया प्रकृति त्रिगुणात्मक या प्रकृति माया ही है प्रकृति माया एक है पहले से माया है उसका दो भेद बताया एक शुद्ध सत्य प्रधान हो एक मंडन सत्य प्रधान और एक है। तमो प्रधान प्रकृति से तीन भेद किया था एक ही है प्रकृति जिस विभाग में शुद्ध सत्व अधिक है समझाने के लिए उसका नाम माया से व्यवहार कर देते हैं मणिन सत्व अधिक है उसको अविद्या शब्द से कहते हैं और तमोगुण गुण अधिक है तो प्रकृति शब्द से कहते हैं एक ईश्वरी की उपाधि होने के लिए माया जीपो उपाधि होने के लिए अविद्या और वो आकाशादि का कारण होने के लिए प्रकृति ऐसे शब्द तो कहते हैं किंतु एक ही जग नाथ्मिक माया है उसको प्रकृति का समझना चाहिए और जो माया भी माया के अधिपति माया के ईश्वर वही है ईश्वर माया, माया भी माया माई नाहेश्वर महान ईश्वर से महेश्वर किस तो से समास होगा गुरु जो से बोलो ठीक से याद करना सन महत पर सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्य माने पहले बताया था समास होता है महान ईश्वर महत महत तो से महत् सु महत्व में कहा जाएगा आन महत्व समाज है महत्व का हो जाएगा महेश्वर जो माया भी है वही महेश्वर है अस्यावयभूते सर्वमिदम जगत व्याप्तम माया विशिष्ट चेतन को ईश्वर कहते है शुद्ध चेतन है ब्रह्म माया है उपाधि माया उपाधि का ब्रह्म हो गया ईश्वर माया विशिष्ट चेतन वही ईश्वर ही, ही त्रिगुणात्मक माया उपाधि का, का होकर के वही सर्वज्ञ सर्वश्रुति माने जगत सृष्टि का कर्ता भी है जगत जन्मादेश उसका लक्षण क्या जगत सृष्टि स्थिति प्रलय कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर वह लीला के लिए विभिन्न रूप धारण करता है कर सकता है तभी तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है को कोई कोई खंडन करते है ईश्वर का ये आकार नहीं है आकार उनका वास्तव नहीं है नाम रूप भी मिथ्या है फिर भी ये संसार रचना के लिए भक्तों अनुग्रह करने के लिए समय समय पर विभिन्न आकार से प्रकट भी होते हैं दर्शन भी देते है भक्तों को यदि कोई रूप धारणा नहीं कर पाया दे ईश्वर कैसे होगा कोई लोग रूप वाले को खंडन करते बिल्कुल नहीं मानते राम कृष्ण आदि को खंडन करते है तो उनसे पूछना तुम जिस जिसको ईश्वर मानते हो और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है अथवा नहीं यदि सर्वशक्तिमान नहीं सर्वज्ञ नहीं तो ईश्वर आगा ऐसे ईश्वर भी कोई होगा किसी को ईश्वर कह दो किसी कि देश के गाँव का राजा है देश के राजा है यह भी स्वर हो जाएगा इसे ले कहा जाए कहना पड़ेगा ईश्वर आप मानते हो तो सर्व सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होना चाहिए यदि सर्वशक्तिमान है क्या आपके सर कृष्ण जैसे रूप धारण कर सकते हैं लीला कर सकते हैं या नहीं कर सकते राम जैसे रूप धारण कर सकते हैं शिव जैसे रूप धारण कर सकते हैं विष्णु जैसे रूप धारण कर सकते है गणपति जैसे रूप धारण कर सकते है क्या धारण नहीं कर सकते अच्छा रूप धारण कर देंगे रूप धारण करने के बाद कोई पूजा ध्यान चिंतन करता है उसको जान सकते हैं या नहीं जान सकते और फल दे सकते हैं नहीं तभी तो ईश्वर है तो, तो, तो वही ईश्वर विभिन्न रूप धारण करके ही किसी प्रकार किसी समय भक्तों को किस रूप से प्रकट होते हैं ग्रहण करते है। आप ईश्वर की पूजा आराधना पूजा भक्ति करने पर किसी रूप से किसी नाम से करो वही एक ही माया विश्व उसका ही सब अवयव है वही सर्व रूप से दिखता है जब सूक्ष्म सर्वाभिमानी हो गया हिरण्य घर को स्थल सर्वाभिमानी तो विराट हो गया वही कभी काल में ब्रह्मा रूप धारण कर देंगे काल में विष्णु के रूप धारण करते हैं प्रलय काल में वही शिव रूप धारण करते कभी में कर ता ता सारवर सारवर में है कभी किस्म किस रूप धारण कर सकते तभी तो सर्व के सर्वित मान सब रूपों में वही है इसलिए अपने वैदिक धर्म में प्रतीक उपासना में भी है कोई पत्थर लेकर पूजा करते है कोई वृक्ष पूजा करता है कोई मिट्टी से बनाकर पूजा करते हैं किसी प्रकार पूजा करे काष्ट से भी पूजा करे भगवान के पास सामर्थ्य है पूजा ग्रहण करने के लिए कर सकते या नहीं या कि पत्थर रखे कोई भगवान का नाम लेगा तो भगवान को ज्ञान होगा या नहीं होगा तो भगवान उसको फल नहीं दे सकते ऐसे होता है किसी प्रकार कोई करता है ऐसे मूर्ति रख कर करके प्रती को करते है इसी प्रकार करते करते भगवान साक्षात दर्शन भी लेते हैं भक्तों को दर्शन भी मिलता है तभी यह परम्परा चलती है मंद, म, मंदिर मठ मंदिर के ऊपर शास्त्रों के ऊपर बहुत विरोध हुआ विदेश लोग आगे कोई शास्त्रों को जला दिए मंदिर तोड़ दिए कितने करते हैं? जैसा जितने करने पर भी वो परंपरा चलती है इसलिए कुछ मत वाले विरोध करते खंडन करते हैं, वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए और उसमें किसका है तो दुराग्रह छोड़ना चाहिए ये परम्परा है ये प्रामाणिक परम्परा है ये पूजा पद्धति सब कुछ शास्त्रीय है कुछ लोग खंडन करेंगे बोले वेद में नहीं है वेद क्या नहीं क्या वेद किसने दिखा है कितने वेद को कुछ अंश है कुछ अंश नहीं कितना अंश है अरे वेद में नहीं है सर कहने के लिए वेद का ज्ञान होना चाहिए और कोई कुछ लेकर के असत्य प्रकाश कुछ न कुछ झूठे मूठे कहेंगे उसको सुनकर कुछ लोग नाचते हैं ये ठीक नहीं सब रूप से परमात्मा है यही निश्चय करना है अश अवयभूत तो सर्वम जगत व्याप्तम वही सर्वरूप है जो कारण वही सूक्ष्म हुआ वही स्थूल हो गया सारा प्रपंच उसी का ही है अवय वही सूक्ष्म हुआ वही स्थूल हो गया सारा ब्रह्मांड वही है उससे भिन्न कुछ नहीं है इसे सर्वम खल ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है एक अद्वितीय चेतन है माया विशिष्ट होता है कारण स्वर हुआ और सूक्ष्मिंग स्वरूपाधिक हो गया तो उसका नाम हिरण्यगर हो स्थूल स्वरूपाधिक हो गया तो विराट हो गया और उसमें अलग अलग स्थूल स्वरूपाधिक हो तो विश्व कहेंगे अलग अलग शिक्षण स्वरूप आदि हो तो तेज सहय हो जाएगा प्राग्ञा हो जाएगा वही उसका अवयव सर्वत्र है और सर्वत्र ईश्वर दृष्टि पर ब्रह्म दृष्टि करके ही उपासना करते, है। करते हैं करते जिस किसी रूप किस नाम में कोई आग्रह नहीं है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षाथ प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करने के लिए ब्रह्म सूत्र उपासना होती उत्कर्ष है उत्कर प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करते फल मिलता है केनोपनिषद में आया देवताओं का घमंड हो गया कि हमने जीत लिया या अफलों को तो फिर परमात्मा प्रकट होगी सामने उनके घमंड नष्ट करने के लिए तो फिर उसमें आया केन उपनिषद में तो एक एक देवता गए देखने के लिए पूछने के लिए ये कौन है पास में जाओगे तो कोई बोल नहीं पाए और वो अपने सामर्थ्य दिखाए तो वायु को कही तेनिका तो दो उड़ा नहीं सका अग्नि कही तुम जला दो जला नहीं सका कुछ नहीं कर पाए इंद्र गया तो अंतर्धन हो गया फिर वहां वो ध्यान किया तो हिमवती हाँ उमा प्रकट विद्या प्रकट होकर के उपदेश किया ज्ञान हुआ, तो इसे इंद्रिय के विषय भी हो सकते हैं, होते हैं इसलिए ब्रह्मा विष्णु का कल था विवाद में स्तंभ रूप से प्रकट हो गया ज्योति रूप से तो निर्गुण है निराकार है वास्तव वो लीला से आकार धारण कर सकते हैं माया विशिष्ट होने से सगुण होते हैं सगुण होकर के विभिन्न रूप से लीला करते हैं विभिन्न रूप से वही प्रकट होते हैं इसमें किसी को भी कोई ईश्वर मान करके यदि ब्रह्म दृष्टि से करता है चिंतन फल प्राप्त करता है निष्काम होकर करता है तो अंतगुण शुद्ध होता है परमात्मा को प्राप्त करता है सकाम होगा तो काम वस्तु को भी प्राप्त करता है इसमें विवाद करने के नहीं जो जैसे पूजा करते हैं ईश्वर दृष्टि से ठीक है मायाविष चेतन ही ईश्वर है शास्त्र में भी कहीं देखो देवी पुराण देवी भागवत हाँ देवी को कहेंगे सबसे बड़ा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके अध्ययन है और शिव शिवपुराण देखें क्या है शिव सबसे बड़ा है विष्णु उनके नीचे और विष्णु पुराण देखो विष्णु सबसे बड़ा है और शिव आदि नीचे ऐसे ऐसा गरुड गरुड़ोपरायण देखो सूर्य सूर्यपरायण देखो सूर्य सूर्यपराण देखें तो आदित्य सूर्य सबसे बड़ा है और सब भी छोटे हैं सर्वत्र जिनको बड़ा कहेंगे वही माया विशिष्ट है और उनको शुद्ध ब्रह्म रूप से कहेंगे अरे बाकी जितने उनका अवयव उनकी अधिनयक इसलिए कोई विरोध नहीं जिसको जो उपासना जिसकी उपासना करे उनको माया विशिष्ट मान करके शुद्ध ईश्वर वही सर्वज्ञ सर्वश्यम मान, मान करके उपासना करे कोई विरोध नहीं इसके अवयव सब कुछ है ठीक है मैं देखो माया मे प्रकृति जगत उपादान कारण विद्यात प्रकृति जगत का उपादान कारण माया है जानिया मत मतलब माये उपाधिकम माया उपाधिजस्ये उपाधिक अंतम ईश्वर वही महेश्वर महेश्वर का शिव नहीं माउ उपाधि को ईश्वर मान शिव रूप से विष्णु रूप से ब्रह्मा रूप से गणपति रूप से कार्तिक रूप से गरुड़ रूप से कितने रूप से प्रकट हो सकते हैं? माया अधिष्ठाता माया का जो अधिष्ठान है वो निमित्त कारण जगत उपादाय माया है निमित्त कारण है चैतन्य है माया अधिष्ठाता ईश्वर है अश माई नो महेश्वर जो महेश्वर है माया विशिष्ट चेतन है उनका ही सब अवयव है अवयभूत अंश रूप ही चरा चरात्मकृष्णम जगत व्याप्तम सारा जगत चेतना सर्वत्र व्याप्त है उसके अवयव सब है सर्वत्र परमात्मा है जिस प्रकार एक ही आकाश सब के अंदर बाहर है एक ही परमात्मा सब के अंदर बाहर है सर्वत्र है और जहां जो चिंतन करे परमात्मा आकाश के शब्द से सब के अंदर बाहर है आकाशवत सर्वगत नित्य जो पत्थर काठक रखे उसे नहीं रखे किसी प्रकार चिंतन करे बोलकर ना बोले नहीं बोल कर चिंतन करे ये होना चाहिए उद्देश्य महत्व होना चाहिए और लगातारता था प्रत्येकता ध्यान लगातार चिंतन होना चाहिए और नहीं कि भगवान बड़ा मूर्ति रख दिया अथा बड़े को हम मानते हैं इतने मात्र से फल मिल जाएगा नहीं बड़े छोटे नहीं कोई वाणसी के पेड़ से पूजा करे के कदरी बूक्षा पूजा करे तो कोई आपत नहीं परमात्मा सर्वत्र है सर्वत्र जहाँ कहो सर्वत्र है वो ग्रहण करेंगे फल देंगे कदरी वृक्ष को लेकर ध्यान करो लगातार चिंतन ध्यान करे तो फल मिलेगा इसमें कोई अवय सर्वत्र व्याप्त होने से सर्वत्र परमात्मा इसलिए अन्य अन्य मतलब जो माना गया कोई विरोध नहीं है जो जहां माने कोई आपत्ति नहीं है और यदि कोई इस प्रकार मन एकाग्र है यदि प्रतीक के बिना प्रतीका नहीं करके शुद्ध परमात्मा का चिंतन करे तो कर सकता है कोई आवश्यक नहीं प्रतीका में ही करना किन्तु खंडन करना की ये परमात्मा नहीं ये गलत है परमात्मा अपरिचित नहीं यदि कहे कि मूर्ति में भग भगवान नहीं मूर्ति के भगवान खंडन करते मूर्ति भगवान नहीं कृष्ण भगवान नहीं शिव भगवान नहीं सब मूर्ति भगवान नहीं तो फिर क्या होगा भगवान कितने सब छेद निकलेगा ना नहीं <्याँन> ये भगवान है यो भगवान नहीं वो भगवान है इतना से भगवान है तो सर्वत्र भगवान रहेंगे सर्वत्र भगवान होने के लिए कहा भगवान नहीं सबके अंदर बाहर कैसे कहेंगे ये भगवान यहाँ भगवान नहीं और खंडन करते भगवान नहीं कोई कोई कहते शिव की पूजा करते सम तो चूहा कर फल लेकर चला गया देखो ये क्या भगवान है चूहा फल ले लिया उसकी रक्षा नहीं कर सकती ये क्या भगवान ये बिल्कुल बहुत बहिरी मुखा है उनका कोई अपना सिद्धांत तो अपना मत भी मालूम नहीं ऐसे करने वाले बहुत है उसको नहीं परमात्मा जब चाहेंगे रखे नहीं उसको चूहा को हटाने के लिए तब तो हटाएंगे आपको लगता है चूहा क्यों ले लिया परमात्मा को तो कुछ नहीं लगा चूहा ले, ले आप ले लो चोर ले लिया तो उनका क्या होता है वो तो से इसलिए वो हटा नहीं पाए आप चाहो तो हटाना चाहिए ऐसे कोई कितने परमात्मा क्या सामान्य व्यक्ति हटाते नहीं हम कोई लेता है तो ले लिया ऐसे देखते है वो हम देखे गुफा में थे वो हम आलू लाके के देव रहे वो चूहा कर सब आलू ले लेता है और एक महातन कर हंस रहा है देखो सब लेकर वहाँ रोक रहा है बाद में वहाँ से निकाले वहाँ लेकर लेता है लेकर के ऐसे देखते हैं तो उसमें क्या भगा नहीं पाया अगर उसके बाद शामिल से नहीं इस श्रुति का अर्थ बताया सर्वत्र व्यापी कृष्ण मिदम जगत कृष्ण का अर्थ सकल जगत व्याप्त है एक श्रुति अनुसार न ईश्वर विषय निर्णय युक्त इतिहास इसी श्रुति के अनुसार ईश्वर विषय को निश्चय करना चाहिए श्रुत्युसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे न्यायो ईश्वरे तथा तथा न्यायो सत्य विरोध सै स्वरांशवादिना उत्तराध्य में कितने पदे और पांच पहला है तथा दूसरा क्या है शक्ति अविरोध अलग हो गया चार और बाकी एक पदे था सबादि एक पदे पांच हो गया इतिशू अनुसार न ईश्वरे न्यायः के अनुसार ईश्वर के विषय में निश्चय मेंय धर्म प्रथ्य धनपेते न्याय बनता है न्यायादनपेतम न्यायदनपेत न्याय धर्म प्रथ्य धनपेते सूत्र है न्याय से यह होकर न्याय न्यायुक्त ईश्वर के विषय में निश्चय करना चाहिए तथा स्थावरान्तेशवादीना इस प्रकार निर्णय करें सर्व माया विशिष्ट चेतना अंतर्यामी परमात्मा है उसका ही अवय से स्व्याप्त सर्वव्यापक है सर्वत्र परमात्मा है ऐसा मानने से क्या होगा स्थावरान्ते समी नाम कोई स्थावर को माने कोई अंतर्या को माने कोई गणपति को माने को पत्थर में पूजा करे कहीं पूजा करे तो स्थावरांत आदि नाम कोई विरोध नहीं है तथा सर्वत्र परमात्मा है सर्वरूप से किसी समय किस रूप से प्रकट हो प्रकट हुए पकड़ हो सकते हैं पकड़ता होते हैं। है वास्तव जैसे है आपका क्या रूप है बोलो आप एक जीव है उसका ये शरीर है वास्तव है शरीर छोड़ कर जाता है वो तो शरीर से अलग है शरीर के अलग होने पर भी शरीर में व्यवहार करता है इसी प्रकार ईश्वर इस का शरीर नहीं है कुछ नहीं किंतु किन्तु कभी भक्तों में लीला करने के लिए शरीर धारण कर प्रकट होते प्रकट होने में क्या प्रकट हो सकते है होते है और अभी भी भक्ति उपासना करने वाले को कभी साक्षात्कार देते फल देते सब कुछ होता है ये परंपरा चलती है बहुत लोग अभी भी साक्षात्कार करते ये नहीं कि साक्षात्कार नहीं होता है किसको नहीं ही होगा नहीं साधन करना चाहिए करने से होते हैं, अभी भी होते हैं इसलिए ये शास्त्र में जैसे कहा गया संशय करने का नहीं है वैसे ही जो शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं उसको छोड़ना शास्त्रीय मत ग्रहण करना चाहिए कोई विरोध नहीं अपने शास्त्र में सब भगवान शंकाचार्य अद्वितीय में सौ का खंडन अवित प्रमुख होकर सौ का खंडन करते हैं नैट प्रमाण को लेकर के सब का फिर भी उपासना आदि के लिए सूत्र आदि रचना करके सब करते हैं इससे बढ़कर के कौन है बहुत लोग कहते हैं हमारे गुरु जी तो शंकराचार्य मत शिव करके शंकराचार्य तो माया मानते हम तो माया भी नहीं मानते कुछ ना कुछ बोलते है वो माया मानते है तो माया कोई पारामर्शिका नहीं मानते माया अनिर्वचन अभी कहेंगे ईश्वरेन् न्यायुक्त कृतयुक्त आशंक्य ये कई विरोधनी तथा सती अविरोध सैन सर्वर तो्युपगमान सवीश्वरे न केरोधित हु कई विरोधनी सभी अंतरिया ननु जगत प्रकृतिभूता माया है किम रूपम जगत की जो प्रकृति है माया माया तुम प्रकृति विद्यात्का उपादान कारण माया है उसका क्या स्वरूप है श्राम से कहते हैं, माया चेयं तमो रेयनी अनुभूतिं त्रनमूति प्रतिश्रुति स्वय माया तमो तमोपे माया तापन्ये तम तम तापनीय तदीरनाथ उत्तर उतरतापने उपनषदे तस्य तीरनाथ कथनाथ तमरूप माया का कथन किया गया तत्र त्रुभूति मानम श्रुति स्वयं उसमें प्रमाण क्या है स्वयं लिट लकार प्रतिज्ञा स्वयं कृतवती ने प्रतिज्ञा की क्या प्रतिज्ञा की तत्र मानम अनुभूति माया में अनुभूति प्रमाण है अनुभूते है ऐसे श्रुति वाक्य अनुभव प्रमाण है। माया का अनुभव होता है ये प्रमाण श्रुति स्वयं अतिमा माया चमोलीषद तमूपत्व अभिधा माया है तम यस्य। तमरुपा, तो माया तमोपा अज्ञानपनीपनिषदिधा कथना किं कि माया तमोपा अज्ञान क्या प्रमाण है कहभूते अव प्रमाण से श्रुति श्रुति अत्र अन्भव प्रमाण इस प्रतिज्ञा करती है अनुभूति त्रन प्रतिज्ञे सुय मायाजेय तमोनीय अंदर प्रति स्वयं oh.